ओ oh. आर्य भद्र पुरुषों पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य गण प्रिय ब्रह्मचारियों वेदों की सातुता वेदों की नित्यता क्यों है क्यों इसको मानना चाहिए इसके मानने से लाभ क्या होता है और किन कारणों से वेदों को नित्य माना जाता है तो इस संबंध में स्वामी जी ने अपने व्याख्यानों में बहुत से प्रमाण देकर के इस बात को अच्छी तरह से पूर्व पक्षी के मन में स्थिर कर दी कि अगर मानव जीवन के सुखी होने के लिए कोई सूत्र है कोई ज्ञान है तो वो वेद में उपलब्ध मिल जाता है आगे चलते हैं स्वामी जी का प्रसंग चल रहा है कि वेद की भाषा बहुत ही आसान है हर कोई इसको समझ करके इससे लाभ ले सकता है लेकिन कुछ विद्वानों ने वेदभाषकारों ने वेद की भाषा को क्लिष्ट कर दिया उसको जटिल बना दिया यानी जटिल इसलिए बना दिया कि वो जो जटिलता है वो केवल विद्वानों के लिए ही दिखाने के लिए उन्होंने अपने भाष्य में डाली पर जन सामान्य उससे कोई विशेष लाभ लेकर के उससे अपनी उन्नति नहीं कर सकता क्योंकि जब समझ में ही नहीं आएगी तो चलना और ना चलना तो दूसरी बात है। कोई बात कही जाती है तो वो समझ में आनी चाहिए और समझाने के लिए ही कही जाती है लेकिन अगर समझ से परे है वो समझ में ही नहीं आती है तो उसके आगे की चलने ना चलने करने ना करने की बात वहीं समाप्त हो जाती है समझ के बाद बात का प्रारंभ होता है समझ से पहले नहीं तो कहते हैं कि ये जो हमारे आधुनिक पंडित हुए हैं इन्होंने क्या किया है कि इनकी भाषा कैसी है जब कोई कहे कि दुर्बोध के कारण परिष्कार में काठिन्य पांडित सूचक है तो आप जानते हैं कि जब कौए आपस में लड़ते हैं तब उनकी भाषा का किसी को भी समझने में नहीं पड़ता है कोई अगर ऐसा प्रश्न उठाए कि जहां जहां किसी भाषा को समझने में कठिनाई होती है तो उस भाषा को सरल बनाने के लिए कुछ ऐसे शब्द रख दिए है जाते हैं जिससे पाठक को समझ में आ जाए लेकिन अगर पाठक का स्तर बहुत सामान्य है सामान्य बात को भी वो सामान्य रूप से नहीं समझ सकता तो ऐसी स्थिति में ये संभावना या ये कल्पना कैसे की जा सकती है कि कोई भी लेखक सबके स्तर की पुस्तक लिख सकता है किसी का स्तर बहुत नीचा होता है किसी का स्तर बहुत ऊंचा होता है किसी का मध्यम ही रह जाता है इसलिए कुछ न कुछ तो दुर्बोधता चाहिए ही कुछ ना कुछ तो वेद को समझने के लिए कुछ जटिल शब्दों की रचना करनी ही पड़ती है तो स्वामी जी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है ये आप जो कहते हैं ये आप बहाना ढूंढते हैं अपना पांडित्य बचाने के लिए कोई निमित्त ढूंढते हैं कि मैं ये भी ना समझूं कि वेद की भाषा में मैंने कोई बहुत जटिलता उत्पन्न कर दी दूसरा भी ये ना समझे मुझे भी समझ में आए और दूसरे को भी समझ में आए लेकिन ये उनका बहाना मात्र है उनको समझ में आता है कि मैं इसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करता हूँ और पढ़ने वाले को समझ में आए ना आए उनसे उनका कुछ लेना देना नहीं रहता और वो पुस्तक वो भाष वो ग्रंथ केवल विद्वानों की सभा में ही और विद्वानों के लिए ही वो लाभ कुछ दे सकता है लेकिन जन सामान्य के लिए उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता तो इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने जिन्होंने इस कठिनाई को समझा तो उन्होंने सरल भाषा में वेदों के मंत्रों के अर्थ किए व्यवहारिक अर्थ किए मर्सी दयानंद जी महाराज ने जितने भी अर्थ किए वो व्यवहारिक अर्थ किए यानी परिवार में कैसे रहें, परिवार में सब तरह के सदस्य होते हैं भाई बहन माता पिता तो उनके बीच में हम कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें कैसे उनके बीच में हमारे व्यवहार चले कि जिससे हमारे उनके व्यवहार में बिगाड़ न हो सुधार हो क्योंकि व्यवहार में जब बिगाड़ होता है तो उस परिवार की, की जो शांति है वो स्थिर नहीं रह पाती तो इसलिए स्वामी जी ने जितना भी वेद भाष्य किया है यजुर्वेद का पूरा किया है ऋग्वेद का लगभग सात मंडल तक किया है वो सबका सब व्यवहारिक सब अर्थों को लेकर के किया है और अगर आप दूसरे भाषकारों की तरफ दृष्टि डालें सायण वगैरह तो उनके जो अर्थ किए गए हैं एक तो उससे व्यवहारिक अर्थ की कोई संगति नहीं बैठती और उन्होंने ऐसे अर्थ किए हैं कि जनसामान्य अगर पढ़ भी ले तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा और समझ में आएगा तो उल्टा समझ में आएगा तो स्वामी जी कहते हैं कि आपकी भाषा ऐसी है कैसी है कि जैसे कवे आपस में लड़ते हैं जैसे मैंने कल सुनाया था कि एक ब्रह्मचारी काशी में 12 बरस तक पढ़ा और जब गांव में वापस आया तो गांव वालों ने पूछा कि भाई तू क्या पढ़ के आया उसने कहा कि समझ में तो आ जाएगा मैं क्या पढ़ के आया हूं लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा तो वो ले खाली पीपा लाओ खाली पीपा ले आया ढक्कनदार इसमें पत्थर डालो पत्थर डाल दिए और कहा बजाओ तो उसने बजा दिया जब बजा दिया तो ब्रह्मचारी ने कहा कुछ समझ में आया बोले कुछ समझ नहीं आया बोले बस ऐसा ही मैं पढ़ के आया हूँ जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये जो न्यायिक नव्य न्यायिक जब आपस में संवाद करते हैं इनका जो संवाद चलता है और संवाद का उद्देश्य होता है कि कैसे मैं अपना अधिक से अधिक विद्वता की धाग दूसरे के ऊपर दूसरे के हृदय में जमा दू की ये मान जाए कि हाँ ये पंडित है लेकिन ये सहजता का व्यवहार नहीं है सहज लोग होते हैं वो उस कठिन से कठिन बात को भी सरल से सरल भाषा में रखते हैं। और इसके पीछे उनका अहंकार छुपा रहता है जो सरल से सरल बात को कठिन से कठिन बना करके रख देते हैं, वो अहंकार उसमें काम करता है कि मुझे कोई समझे कि हाँ ये भी कोई बहुत ऊंचे विद्वान है नहीं तो कठिन से कठिन बात को सरल से सरल भाषा में अगर कोई समझा देता है और जन सामान्य कि बुद्धि वो बैठ जाए तो उससे वो अपना भी सुख प्राप्त करता है दूसरों को भी उससे सुख मिल जाता है जहां जहां वो बात सुनाता है वहीं वहीं दूसरों को सुख मिलता है तो कहते हैं कि ये जो आप जानते हैं कि जब कौए आपस में लड़ते हैं तब उनकी भाषा कर्त किसी को भी नहीं समझ पड़ता तो क्या दुर्बोध के कारण काक भाषा में पांडित की संभावना होगी तो कहते है कि ये दुर्बोध जो आप कहते हो कि समझ में नहीं आता इसलिए हमें ऐसी भाषा बनानी पड़ती पर वो भाषा कैसी भाषा है जो परस्पर तो समझ सकते हैं और वो भी वही समझ सकता है नव न्यायिक दूसरा नव न्यायिक होगा तभी समझ सकता है लेकिन जन सामान्य के लिए वो व्यर्थ है वार्तालाप वो बस इतना ही है कि जैसे काकभाषी होते हैं तो जैसे कौए आपस में बोलते हैं लड़ते हैं पर हम कुछ नहीं समझ पाते कि कौए आपस में क्यों लड़ रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं इनकी क्या भावना है हमारे ऊपर ऊपर से वो चली जाती है क्योंकि उनकी अव्यक्त अव्यक्तवाक होती है हमारी व्यक्त व्यक्तवाक होती है लेकिन व्यक्त बात व्यक्तवाक को भी हम जब क्लिष्टता का रूप दे देते हैं तब तो हमारी भी वो अव्यक्त अव्यक्तवाक ही हो जाती है तो कहते स्वामी जी आपकी जो भाषा है उसमें काक भाषा में पांडित की कोई संभावना नहीं है कभी नहीं अस्तु बाघ सुलभता और अर्थ गंभीर यही सामर्थ्य का प्रमाण है स्वामी कहते हैं कि किसी भी पुस्तक की सफलता का सबसे सफल अगर प्रमाण है तो ये है कि अगर किसी ने किसी पुस्तक की रचना की तो उससे कितने लोग लाभान्वित हुए कहाँ तक आपका संदेश पहुँचा कहाँ तक लोगों के मन में आप बैठ गए लोगों के मन में बैठ गया मतलब कितने लोगों के हृदय में आपकी पुस्तक ने स्थान बनाया है अगर किसी का हृदय भी ऐसा नहीं रहा कि आप उस पर जाके बैठे तो लेखक की जो मेहनत वो व्यर्थ में चली गई तो लेखक की सफलता या वक्ता की सफलता इसी बात में है कि जन सामान्य के हृदय में आपके लिए हमारे लिए कौन कौन से सद्भाव उमड़ते हैं कैसे कैसे शब्दों को सुनकर के श्रोता सद्भाव उभार सकते हैं कैसे कैसे श्रोता आपकी भाषा को सुनकर के नया नया ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ये तभी संभव है जब वक्ता श्रोताओं शुरोता, की मानसिकता को पहचानता है कई लोग बहुत ऊंचे ऊंचे भाषण देने लगते हैं और सामने वाला पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा सामने वाले की कोई भूमिका नहीं है और वो आकर के अपने नशे में और बहुत ऊंची ऊंची बातें कहकर चला जाता है उसको ये पता नहीं कि श्रोताओं का विज्ञान क्या कह रहा है श्रोताओं की जो बुद्धि है और आपकी जो बुद्धि है वो समान स्तर की तो नहीं है तो आप श्रोताओं की बुद्धि से बोलेंगे या अपनी बुद्धि से बोलेंगे अपनी बुद्धि से बोलेंगे तो श्रोताओं के लिए आप बोल रहे हैं और श्रोता कोई लाभ नहीं ले रहे हैं तो हमारा आपका बोलना व्यर्थ बोल किसके लिए रहे श्रोताओं के लिए पुस्तक किसके लिए लिख रहे हैं जो पढ़ेंगे पर अगर पढ़ने वाला और सुनने वाला उससे कोई समझ अपनी विकसित नहीं कर पा रहा है तो फिर वो श्रोता और वक्ता दोनों का समय बरत जाता तो कहते हैं आप जो ये कहते हैं कि वाक ये जो दुर्बोध के कारण से भाषा कठिन बनाई जाती कहते ऐसे नहीं कहते हैं वाक सुलभता वाणी में तो हो सुलभता यानी हमारी आपकी भाषा व्यवहार की भाषा वेद की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ से आरंभ होती है और जहाँ समाप्त होती है उन उन बीच के शब्दों में कोई भी कठिनता हमारे समझने में ना हो प्रारंभ अगर आपका सरल है और अंत आपका कठिन हो गया है बीच के शब्द कठिन हो गए अंत के कठिन हो गए प्रारंभ का सरल है अंत का सरल है, लेकिन बीच के शब्द कठिन हो गए तो श्रोता उससे कोई भी लाभ नहीं ले सकेंगे श्रोता कहेंगे पता नहीं क्या बोल रहा है हमारे बस की बात नहीं आप बोलते रहिए हम बोलते रहे ठीक है आधा घंटा बोले घंटा बोले लेकिन उनको क्या लाभ मिला वो जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के चले गए कुछ लेकर के नहीं गए कुछ उनको प्राप्त नहीं हुआ जैसे मन से आए थे कैसे मन से आए थे कि कुछ मिलेगा पर जैसे मन से आए थे वैसे नहीं गए कुछ और कुप्रभाव लेकर के श्रोता चले गए तो कहते हैं कि वो वक्ता की असफलता का प्रमाण है सबसे बड़ा तो वक्ता की सफल दृष्टि क्या है और श्रोताओं की सफल दृष्टि क्या है कि वक्ता जो कुछ भी बोल रहा है श्रोताओं को वो समझ में अच्छी तरह से उसका शब्द उसका अर्थ और उसका संबंध और उसकी संगति बैठना चाहिए तभी श्रोता की सफलता है और वो कब हो सकती है जब भाषा सहज हो और ये हम अपने मन के ऊपर भी घटा सकते हैं। जब हमारा मन सहज होता है तो हमारी प्रसन्नता अक्षुण बनी रहती है जब हम असहज हो जाते हैं तो प्रसन्नता न जाने कहा चली जाती है तो सहज और सहजता और सरलता हमारे जीवन के प्रवाह के साथ बहनी चाहिए वही अपने व्यवहार में परिष्कार कर सकता है वही समाज को कुछ दिशा दे सकता है वही समाज में आदर प्राप्त कर सकता है लेकिन अगर सहजता नहीं है आपकी हमारी भाषा में सहजता नहीं है सरलता नहीं है सज्जनता नहीं है शिष्टता नहीं है सभ्यता का अभाव दिख रहा है तो समाज में इज्जत नहीं बेजती ज्यादा होगी तो सहजता सब जगह काम आती चाहे वो वेद की भाषा की हो या वक्ता की भाषा में हो कहीं भी सहजता के सूत्र को लगा करके और अपने जीवन के उद्देश्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं जो सहजता है एक तो ये होनी चाहिए और कहते हैं अर्ध काम भी अब महाभास्य है महाभास में जो संस्कृत के वाक्य आते हैं बहुत ही सरल है और ऐसा लगता है तो इसमें तो कुछ नहीं हम तो सब समझ गए नहीं कुछ नहीं समझे समझने के लिए बहुत बुद्धि का व्यायाम करना पड़ता है पर वाक्यों को समझने के लिए इतना बुद्धि का व्यायाम नहीं करना पड़ता तो महाभारत की भाषा तो सरल है लेकिन उसका जो रहस्य है उसका जो सार है उसकी जो गंभीरता है वो क्या कह रहा है कहां पे जाकर के ये बात लग रही है इसे समझने के लिए आगे पीछे उसके साथ उपस्थित होने चाहिए तो कहते हैं कि ऋषियों की जो भाषा होती है उनमें सहजता होती सरलता होती और समझाने वाला उसी सरलता से ही समझा देता है ये नहीं कि भाषा सरल है तो अर्थ गंभीर है तो अध्यापक उसको और जटिल बना करके विद्यार्थी के मन में भय उत्पन्न कर दे करे ये तो बड़ा कठिन है ये तो समझ में नहीं आएगा नहीं सफल अध्यापक भी वही माना जाता है कि जो सरल भाषा का प्रयोग करके कठिन बात को भी सरल भाषा में विद्यार्थी के हृदय में वो बात बैठा दे तो कहते हैं अर्ध और सुलभता यही सामर्थ्य का प्रमाण है ये वक्ता का श्रोता का या जो भी नेता है वक्ता है विचारक है लेखक है संपादक है उनकी सफलता की कसौटी यही है कि हम सफल हुए या नहीं हुए इसका पता कैसे लगेगा इसका पता लगेगा विद्यार्थी से इसका पता लगेगा श्रोता से कि हम सफल हुए या नहीं हुए असफल हो गए सामने वाला भले ही कह सकता जी आपका व्याख्यान तो बहुत अच्छा हुआ पर क्या अच्छा हुआ उसको एक शब्द याद नहीं तो ये असफलता और सफलता वक्ताओं को विशेष रूप से सोचनी चाहिए और कहते हैं ज्ञान प्राप्ति क्लेश बिना होना ये ईश्वर कृति का दर्शन है कहते हैं वेद की या ईश्वर की जो कृति है ईश्वर प्रदत्त जो रचना है ईश्वर प्रदत्त रचना हम भी हैं, आप भी हैं, और ईश्वर प्रदत्त रचना वो भी है कि जिस ज्ञान को प्राप्त का, प्राप्त को प्राप्त करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। तो जीव मानव जीवन की रचना तो इसलिए की ताकि हम चार वृक्षों के फलों का स्वाद ले सके धर्म अर्थ काम मोक्ष लेकिन अगर इन चारों में से एक को भी हम ठीक से नहीं समझ पाते तो पहला ही कदम अगर गलत पड़ जाता है तो अर्थ भी गलत होगा काम भी गलत होगा और मोक्ष की तो कोई संभावना ही नहीं है तो परमात्मा ने हमें ये अमूल्य जीवन ये अमूल्य अमूल्य वेद ज्ञान की शिक्षा इसलिए सौंप दी है इसलिए हमें विरासत में दी है इसलिए ऋषियों को दी है ताकि हम अपने इस मानव जीवन की सार्थकता को समझ सकें इसमें रस ले सकें, इसमें आनंद ले सकें, और आनंद और रस तभी आता है जब व्यक्ति दूसरे के लिए शुभकामनाएं करता है जो दुर्भावनाओं का शिकार है ईर्ष्या का शिकार है उसके जीवन में सुख बहुत दूर बहुत दूर चला जाता है तो कहते हैं ये जो वेद है वो बहुत सरल है और इसका ज्ञान सब प्राप्त कर सकते हैं यही ईश्वर प्रकृति की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है वेदाह मेतम पुरुषम महानतम इसमें क्या कठिन है रचना अनुवाद को उम्दी पढ़ने वाला भी लगा लेगा इसका अर्थ वेदाह मेतम अहम एतम महानतम पुरुषम वेद या जानू मैं इस महान पुरुष ईश्वर को जानता हूं या जानू अब इसमें क्या दिक्कत वेदाहमेतम पुरतम महातम आदित्य वर्णम परस्तात जो अंधकार से बहुत दूर है जिसके अंदर अंधकार का ले मात्र भी नहीं है जो निरंतर ज्ञान के प्रकाश में ही रहता है जहां अंधकार होता है वहां लोग ठोकरे खाते हैं ईश्वर कभी ठोकर नहीं खाता क्योंकि उसके जीवन में प्रकाश का ही प्रकाश का ही अवतरण है तो ये सा, सा, सामान्य सरल जो वेद मंत्र है सामान्य संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी भी इसका अर्थ करके और अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो ईश्वर कृति का दर्शन है यूं ही शकता अवच्छेद शक्ता अव छिन्न कहने की जगह सुलभ शब्दों से जो भगवान ने, बादशाह जी ने प्रतिपादन किया है उसे देखो अब ये काकभाषी जो पंडित होते हैं नव विनायक अब ये कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं शक्यता अव छेदक शक्यता अव छे, अवच्छिन्न अवशकता और अवच्छेद प्राप्ति का विनाश करने वाला प्राप्ति का विच्छेदन करने वाला जो प्राप्त है उस प्राप्ति से अप्राप्ति की ओर ले, ले जाने वाला प्राप्ति को प्राप्ति से अलग करने वाला अब ये इसके लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग कर सकता है लेकिन उन्होंने प्राप्त क्या छेदक, शक्तियाव छव छिन्न ऐसे शब्दों का प्रयोग किया अब हमारे देशों को तो पल्ले ही नहीं पढ़ने वाली ये बात आगे क्या कहते हैं न्याय दर्शन के जो ऋषि है बान उन्होंने देखो इसी बात को कितने सुंदर शब्दों में कहा है कोई कठिनता नहीं थोड़ा सा भी अगर व्यक्ति परिश्रम करे सामने आ जाए वो कहते हैं वो, वो कहते हैं परमातु परमातु प्रमाणानी प्रमे अधिकारी शक प्राप्ति परमातु परमातु किसको कहते हैं परमाता कहते हैं परमाता कौन है जीवात्मा पशु तो प्रमाता तो है पर, पर, पर, पर वर्माता प्रमाणिक नहीं है तो यहां पर जीवात्मा के लिए कहा जा रहा है परमाणु का प्रयोग करने वाला परमाता है वो कैसा है तो कहते प्रेम अधिक जीवात्मा के लिए जो कि कुछ जानना चाहता है किसी भी विषय को जानना चाहता है किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को जानना चाहता है किसी व्यक्ति के व्यवहार को जानना चाहता है किसी पुस्तक को समझना चाहता है तो उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है बिना साधनों के ये बिना प्रमाणों के वो अपनी बात को सत्य सिद्ध नहीं कर सकता जैसे न्याय दर्शन में पंचअवयव की चर्चा है वो पंचअवयव किस लिए आते हैं? पंच के अंदर ही ये भाष्य दिया हुआ है पंच के अंदर प्रतिज्ञा हेतु तो उदाहरण उपनय और निगमन तो ये सूत्र है और उसके अंदर फिर यह वो प्रमाण जो प्रमेय प्रमेय मतलब विषय उस विषय को जानने में सहायक बनते बिना प्रमाण के किसी भी विषय को ठीक, ठीक ठीक नहीं जाना जा सकता और कहते हैं शक प्राप्ति से ज्ञान का ठीक, ठीक ठीक पता लग जाता है शक के मतलब पता हालांकि पांच ने किसी और का मत दिया है कई तरह के मत वहां पर दे रहे तो कहते हैं कि जीवात्मा जो प्रमाता है अगर वो चीज को तात्विक दृष्टि से समझना चाहता है तो उसे समझने के लिए बिना प्रमाणों के एक पद भी वो आगे नहीं चल सकता है उसे प्रमाण जुटाने ही पड़ेंगे उसे प्रमाण खोजने ही पड़ेंगे उसे प्रमाणों का सहारा तो लेना ही होगा और वो प्रमाण फिर ये प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो आठ प्रमाण हैं, उसके बिना आदमी की आंख नहीं खुल सकती वो अंधेरे में भटकता रहेगा तो बादशाह ने कितनी सरल भाषा में कह दिया कि अगर कोई प्रमाता किसी प्रमेय को विषय को जानना चाहता है तो उसके लिए मैंने प्रमाण दे दिए हैं उन प्रमाणों का उपयोग करिए और सत्य तक पहुंचिए और जीवन में सुख उठाइए कितनी सरल भाषा में ये बात कह दी और कहा वो शक्यता वच्छेद शक्यता वच्छेन्न वो समझने के लिए पहले बुद्धि का व्यायाम करना पड़ेगा आगे कहते है इसी सुलभता के कारण बादशाह महापंडित क्या आधुनिक शास्त्रियों की अपेक्षा गम्बार ठहरा जा सकता है जो विद्युता के अहंकार को अपने अंदर धारण किए रहते हैं विद्युता के अहंकार का वस्त्र ओढ़े रहते हैं वो कहते हैं कि न्याय दर्शन की भाषा क्या है बादशाह जी की भाषा एक सामान्य व्यक्ति की भाषा है और मैं देखू कितनी अच्छी भाषा जानता हूं महाराज भर्त हरि जब उनको वैराग्य नहीं हुआ था तब वो सामान लोगों की तरह ही जी रहे थे और अपनी विद्युता का लोहा सब जगह वो फैलाते थे लोग उनको मानते थे जगह जगह उनका सम्मान भी होता था तो एक बार उन्होंने महति पतंजलि के महाभार पर टीका टिप्पणी कर दी और वो टिप्पणी क्या की वो टिप्पणी ये की पतंजलि मुझे बिना देखे ही इस दुनिया से चले गए मेरी विद्युता को अगर पतंजलि देखते तो उन्हें पता लगता कि कि विद्युता क्या होती उसका भाव में बता रहा हूँ यानी कितने अहंकार की भाषा कि पतंजलि को ही अपने सामने कुछ नहीं गिन रहे हैं ये घटना तब की है जब वो बिल्कुल पूरी तरह से अहंकार में अपने ज्ञान के अहंकार में नशे में वो इधर उधर घूम रहे थे एक ज्ञान का भी नशा होता है ना एक तो शराब का नशा होता है उसमें भी आदमी यू लहरा करके चलता है एक ज्ञान का नशा होता है उसमें भी यूं ऐसे चलता है किसी को देखता ही नहीं है किसी को नहीं समझता वो लेकिन ऐसे लोगों की दुर्दशा होती है लेकिन उसी महाराज भर्तरी हरि को जब बैराग हुआ तो वो क्या कहता है यदा किन चीज जो हम आगे क्या है? यदा किन चीज जो हम मतलब उसका भाव ये है कि जब मैंने जाना तो मुझे लगा मैं तो बहुत थोड़ा जानता हूं और जब मैंने विद्वानों का संपर्क किया जब मैंने विद्वानों की संगति की तो पता लगा कि मैं तो मूर्ख हूं ये एक जीवन में उनके मोड़ आया तो ये यहां पर ये स्वामी जी कहते हैं कि आधुनिक शास्त्रों की अपेक्षा गंभार उनको नहीं ठहरा जा सकता है नहीं नहीं फिर बादशाहन की भाषा की अपेक्षा तो वेदों की भाषा लाख दर्जा सरल है और फिर भी अगर कोई कहे कि वेदों की भाषा और बादशाहन की भाषा में हम तुलना करें तो कर लीजिए तुलना कौन रोकता है पर उस तुलना करने से आप यही तुलना कर पाएंगे कि की बादशाह की भाषा और वेद की भाषा की तुलना करें तो वेद की भाषा ज्यादा सुगम होगी क्योंकि तो बादशाहन ऋषि थे और लेकिन काक शास्त्रियों की जो भाषा है उससे तो कम से कम वातसायन की भाषा सरली है तो ये विषय स्वामी जी उठाया अब आगे की चर्चा आगे करेंगे धन्यवाद